संवेद्नाँ संवेद्नाँ के पांक के के, पांक की की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है धूम्रपान निषेध दिवस पर डॉक्टर महेश परिमल का आलेख मौत के आगोश में लिपटा एक कश जिंदगी का देवानंद की एक फिल्म बरसों पहले आई थी जिसमें वे गाते हुए कहते हैं मैं हर फिक्र को धुए में उड़ाता चला गया वह समय ऐसा था जब हर फिक्र को धुए में उड़ाया जा सकता था पर अब ऐसी स्थिति नहीं है अब तो लोग, लोग इससे भी आगे बढ़कर न जाने किस किस तरह के नशे का सेवन करने लगे हैं हमारे समाज में पुरुष यदि धूम्रपान करें, तो उसे आजकल बुरा नहीं माना जाता किंतु यदि महिलाओं के होठों पर सुलग सिगरेट देखें, तो एक बार लगता है कि ये हो क्या रहा है पर सच यही है पूरे विश्व में धूम्रपान से हर साल करीब 50 लाख मौतें होती हैं। उसमें से 8 से 9 लाख लोग भारतीय होते हैं इसके बाद भी हमारे देश में धूम्रपान करने वाली महिलाओं की संख्या में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है वे भी, भी अब, अब हर फिक्र, फिक्र को, को धुए में उड़ा रही हैं। भारत की महानगरों की युवतिया आज पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगी हुई हैं। कॉल सेंटर की बात करें या देर रात तक चलती पार्टियों की हर कहीं पश्चिमी रंग बिखरा हुआ है फैशन और आधुनिकता को अपनाती के मुंह से धुएं के छले निकलना अब आम बात हो गई है जो लोग पहली बार ये दृश्य देखते हैं, उनके मुंह आश्चर्य से खुले रह जाते हैं किंतु रोज देखने वालों के लिए ये कोई नई बात नहीं है बड़ी बड़ी, बड़ी कंपनियों में ऊंचे पद पर काम करने वाली युवतियों में सिगरेट पीना अब एक सामान्य बात हो गई है ये युवतिया अपना स्टेटस दिखाने के लिए क्लबों, पार्टियों और कॉल सेंटरों में धुएं के छल्ले उड़ाते हुई देखी जा सकती है ये आज की आधुनिक युवतियों की लाइफ स्टाइल है जो युवती इस स्टाइल को स्वीकार नहीं करती नहीं संदेह वे आधुनिकता की दौड़ में पिछड़ जाती है। तो भारत के गाँव में बसने वाली कुछ जातियों की महिलाओं में बीड़ी पीने या तंबाकू खाने की पुरानी आदतें हैं। पुरुषों के ही समान अधिक शारीरिक मेहनत के कारण ये महिलाएं अपनी थकान मिटाने के लिए काम के बीच दो चार मिनट का आराम करते हुए बीड़ी का एक कश खींच लेती है या फिर तमकू खा लेती है जिससे थकान भी मिट जाती है और साथ ही भूख भी दब जाती है उन गरीब स्त्रियों के लिए बीड़ी या तमकू को अपनाना एक विवशता है किंतु आज की आधुनिक युवतियों के लिए सिगरेट या शराब का सेवन करना स्टेटस सिंबल है पश्चिमी सभ्यता को अपनाते हुए महानगर की युवतिया आज तेजी से धूम्रपान की गलत आदत का शिकार हो रही हैं। एक शोध के अनुसार विश्व भर में तमकू का सबसे अधिक उपयोग करने वाले देशों में भारत का स्थान तीसरा है ऐसा नहीं है कि हमारे देश की ये आधुनिक युवतियाँ जो कि इस बुरी आदत का शिकार हो रही हैं, ये पढ़ी लिखी नहीं हैं, बल्कि शिक्षित होने के कारण इस आदत से होने वाले नुकसान को जानते हुए भी ये इसे छोड़ने में स्वयं को असमर्थ पाती हैं। कैरियर के क्षेत्र में पुरुषों से प्रतिस्पर्धा की दौड़ में ये युवतिया सफलता के दोनों किनारे छू लेना चाहती हैं। ऑफिस में काम का दबाव और घर में गृहस्थी की जवाबदारी दो तो पार्टो के बीच पिस्ती आज की आधुनिकताए सिगरेट के एक कष्ट में पल भर का सुकून महसूस करती हैं कभी कभी तो देर रात तक चलती पार्टियों में केवल फैशन के कारण या फिर एक दूसरे को देखते हुए ही धूम्रपान किया जाता है पल भर के आनंद के लिए खींचा गया सिगरेट का एक कश धीरे धीरे आदत में शामिल हो जाता है फिल्मी जगत की अभिनेत्रियां आज की युवतियों का आदर्श हैं। वे उनके पहनावे से लेकर चलने फिरने बोलने सोचने विचारने आदि सभी बातों को अपने जीवन में अपनाती हैं। फिर भला उनके मुंह से उड़ते छल्लों को वे अनदेखा कैसे कर सकती हैं? जब पार्टियों में मौज मस्ती के दौर में दोस्तों के द्वारा सिगरेट का एक कश खींचने का आग्रह किया जाता है तो केवल ट्राई करने के लिए ये सिगरेट को होठो से लगा लेती है और धीरे धीरे इसका नशा ऐसा छा जाता है कि बार बार सिगरेट पीने की तलब लगती है ये तलब मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से कमजोर बनाती है वैसे भी पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को इस बुरी आदत से छुटकारा दिलवाना बहुत ही मुश्किल काम है समस्या गंभीर भी है क्योंकि माता के द्वारा ये बुरी आदत संतान में भी सहज रूप से आ जाती है घर में यदि पुरुष इस बुरी आदत का शिकार होता है तो स्त्री द्वारा इसकी बुराई को समझाते हुए बच्चों को इससे दूर रखा जा सकता है किंतु जब घर की स्त्री ही इस बुरी आदत से लिप्त हो जाती है तो बच्चों को समझाने का एकमात्र द्वार ही बंद हो जाता है गर्भवती स्त्रियों के द्वारा तमकू या सिगरेट का सेवन करने से इसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ना स्वाभाविक है इसके कारण गर्भपात अविकसित संतान का जन्म मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे का जन्म आदि केस देखने को मिलते हैं। एक शोध के अनुसार एक सिगरेट में लेड, टार और टारेडियम जैसे खतरनाक केमिकल शामिल होते हैं और उसके धुएं में जितने केमिकल होते हैं लगभग लग उतनी ही जहरीली गैस भी होती है इसी कारण सिगरेट पीने वाले से कहीं अधिक सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है सिगरेट से होने वाले सभी नुकसान को जानते हुए भी इसका व्यसन छोड़ने के बाद भी व्यक्ति फिर से इसके जाल में आसानी से फस जाता है पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए यह उक्ति उन लोगों के लिए सही बैठती है जो रोज ही इस लत को छोड़ने का संकल्प लेते हैं और वह चीज सामने आते ही संकल्प भूल जाते हैं इसलिए यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि उसने धूम्रपान छोड़ दिया इसके लिए तो जरूरी यह है कि क्या वास्तव में धूम्रपान ने उसे छोड़ दिया है अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर महेश परिमल का आलेख मौत के आगोश में लिपटा एक कष्ट जिंदगी का वाचक स्वर भारती परिमल